जय राधा माद कुंज बिहार कुंज बिहार जय राधा माद कुंज बिहार गोपी जनावाबा गिरेवरा धारी गोपी जनावा गिर गोपी जनवाबा गिरेवरा धारी गोपी जनाव braj jan ranjana yashoda nandana krishna yashoda nandana braj jan ranjana yashoda nandana braj jan ranjana yamuna tera vala sari yamuna tera dhan sara yamuna चारे जय राधा माधव कुंज बिहार रे जय कुहार जय राधा माधव कुंज बिहार राधे राधे माधव राधा माधव राधा जय राधा माधव राधा माधव राधा जय लोकार तो पाद परमस परिभ्राजित्य अष्टोतर शत श्री श्रीमादिंगे भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद के जगन्नाथ बलदेव सुभद्र जगन्नाथ पुरी धाम के, के समवेद गौर भक्तृंद के गौर ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम ज्ञानतिमिराश्ञाजनशाया चक्षुर यना तस्म श्रीगुरव नम श्रीचैतन्य मनोभी यूतले स्वयं रूप कदा मह्यं दधा स्वदा हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका का कांत राधाका कांत तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषाते देवी प्रणमा हरिप्रि पांचा कलपत कृपा सिन्धु पति पावनेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो निद्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवा सदी हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे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 तो कल शाम को हम सुन रहे थे श्रीमद् भागवतम से श्रीमद् भागवतम का जो श्रवण है या भगवान की जो चर्चा है उसका श्रवण करना कितना महत्वपूर्ण है और किस प्रकार की भावना हमारे अंदर होनी चाहिए भगवत कथा को श्रवण करने के लिए तो जब श्रवणम के बारे में कोई व्यक्ति सोचता है तो उसके आइडियल उदाहरण कौन है जगन्नाथ देव है कौन है जगन्नाथ देव यदि हम आध्यात्मिक शरीर प्राप्ति की कामना रखते हैं कि हमारी डिजायर है कि मुझे स्पिरिचुअल बॉडी चाहिए हाँ तो वो बॉडी कैसे चेंज हो सकता है जैसे कृष्णा श्रवण करने के माध्यम से ही कौन से रूप को उन्होंने धारण किया जगन्नाथ का जो रूप है तो हम श्रवण करते हैं शास्त्रों में विशेष रूप से स्कंद पुराण या पद्म पुराण आदि में जगन्नाथ देव या उनका जो धाम है जगन्नाथपुरी श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र या नीलाद्री आदि कहा जाता है तो उसका वर्णन इन सारे शास्त्रों में हमें प्राप्त होता है और भगवान कृष्णा जब वृंदावन को छोड़ते हैं अपने ग्यारह साल की आयु में वृंदावन को छोड़कर अक्रोर के साथ मथुरा जाते हैं मथुरा लगभग वो कुछ सालों तक रहते हैं और वहां से वो द्वारका में में प्रस्थान करते हैं। लेकिन जब भगवान द्वारका महसूस तो है, है, कर रहे थे अपने जो वृंदावन के भक्त है बल्कि कृष्णा का मथुरा छोड़ने का भी एक रीजन है क्यों कृष्ण मथुरा को छोड़कर आ, वहां जाते हैं द्वारका जाते हैं बाह्य रूप से कोई सोच सकता है कि कृष्णा जरासंध कालेवन आदि के आक्रमण के कारण उनके भय के कारण हम भगवान कहा चले गए द्वारका चले गए लेकिन नहीं भगवान द्वारका इसलिए जाते हैं क्योंकि यदि भगवान के जो जो शत्रु थे आसुर थे उनको यदि पता चला कि कृष्ण सबसे अधिक प्रेम वृंदावन के भक्तों से करते हैं तो वो सारे आसुर शत्रु किनको कष्ट पहुंचाएंगे वृंदावन वासियों को इसलिए भगवान मथुरा से दूर जाते हैं ताकि वृंदावन के जो है, वो डिवटी सुरक्षित रहे इसी कारण से शास्त्र कहते हैं कि वृंदावन कृष्ण का आत्मा है वृंदावन कृष्ण का लाइफ है ब्रजवासी कृष्ण का प्राण है इसलिए तो भगवान ब्रजवासियों से सर्वाधिक प्रीति रखते हैं हाँ इसी कारण से जो डिबोटी है वो ब्रजवासी बनना चाहता है वृंदावन का निवासी बनना चाहता है तो वृंदावन के निवासियों की क्या खासियत है क्यों कृष्ण को वो सर्वाधिक प्रिय है हाँ जब कृष्णा द्वारका गए द्वारका गए तो भगवान का जो मन है भगवान का जो चित्त है या हृदय है वो वृंदावन वासियों वा, के वियोग में वो रोया करते थे कभी कभी कृष्णा जब इन सारे रानियों के महल में रहा करते थे तो एक बार रुक्मी देवी उन्हें कहती हैं, रोहिणी को कहती हैं कि हम जब रात्रि में सोती हैं, तो कृष्णा जब आ, सोते हैं तो रात्रि में कभी कभी मेरी जो आ, वेनी क्या कहते हैं उसको वेणी छोटी वो खींचते हैं और वो कहते हो राधा रानी आप कहा हो ओ गोपिया आप कहा हो या फिर बीच में चिल्लाएंगे रात्रि में सोते हुए हैं माता यशोदा मुझे भूख लगी है मुझे मक्खन चाहिए मुझे दूध चाहिए दही चाहिए तो इस प्रकार से कृष्णा रात्रि में भी वियोग करते थे इसी प्रकार से हम देखते हैं कि भगवान कृष्णा चाहे वो दिन हो या रात्रि हो सर्वाधिक उनका जो प्रेम का जो संबंध है वह वृंदावन के भक्तों से है और भगवान जब सोते भी थे थे तो तो कुछ चिल्ला उठते थे, और कभी-कभी उनका जो जो पीलो है उनके से भीग जाता था तो ये जो सोचती हैं कि हम इतनी सारी सेवा करते है। लक्ष्मी सहसरा शत संभ्रम सेव्य मानम हजारो हजारो लक्ष्मिया संभ्रम सेव्य मानम आदर के साथ कृष्ण की सेवा करती हैं द्वारका में रानिया किसी नौकर या सेविका को कृष्ण की सेवा में नहीं लगाती वो स्वयं क्या करती है कृष्ण की सेवा करती है कृष्ण के चरण धोना उनके लिए कई इस प्रकार के व्यंजन बनाना उनके मसाज आदि करना सारी जो सेवाएं है उनको चावल डुलाना ये सारी सेवाएं रानियां पर्सनली करती हैं, और एक ही रानी नहीं द्वारका में कितनी आ, लक्ष्मिया है सहस्र लक्ष्मिया है जितनी भी भगवान की रानिया है वो लक्ष्मी के ही विस्तार या अंश है तो इतने सारे सेवा करने के बावजूद भी ये रानी सोचती है कि हमारा नाम तो कभी पुकारते नहीं कृष्ण स्वप्न में या रात्रि में क्या है वो के पास क्या खासियत है जिनके कारण कृष्ण उनसे इतने आकृष्ट हैं इतना उनसे प्रीति रखते हैं तो ये जानने के लिए उन्होंने एक व्यक्ति को ढूंढा एक डिवोटी को ढूंढा और कौन थे वो डिवोटी रोहिणी माता कौन थे तो रोहिणी माता माता ने कृष्णा कृष्णा इन आ, इन इन वृंदावन ब्रज आ, ये इस चीज को उन्होंने अच्छी तरह से देखा था तो रोहिणी जब इन सब रानियों के बीच में आए तो इन रानियों के जो लीडर थे वो रुक्मिणी देवी थी तो रुक्मिणी देवी ने रोहिणी माता को रिक्वेस्ट की और उनको कहा कि आप हमें बताइए कि क्या कारण है कृष्णा हमसे अधिक वृंदावन वासियों से प्रेम करते हैं ये सोचने लगी उनके पास ऐसा क्या धन है जो वो कृष्ण को आकर्षित करती हैं उनके पास जरूर कोई मंत्र मंत्र होगा जिस मंत्र का उच्चारण करके उन्होंने कृष्ण को अपने कंट्रोल में कर लिया है कृष्ण को अपने वश में कर लिया है जिसके कारण कृष्ण सदैव वृंदावन वृंदावन वृंदावन या उनके भक्तों का नामों का उच्चारण करते हैं त्रिरो माता ने कहा वृंदावन के जो निवासी हैं उनका जो प्रेम है कृष्ण के लिए वो सौ प्रतिशत से भी अधिक है उन्होंने अपना जो हृदय है भगवान कृष्ण को पूर्ण रूपे समर्पित किया है अभी हमारा हम सबका भी हृदय है लेकिन हम अपने हृदय में कई सारे पार्ट्स बना लिए हैं और एक पार्ट्स में अपना ऑफिस है एक में अपना घर है एक में कार है एक में नो फैमिली मेंबर्स है और थोड़ा सा बचा हुआ भाग जहां कौन रखा है हमने कृष्ण को रखा है तो रानियों को वही कहा रोहिणी ने रोहिणी ने कहा कि हे रानियों आप सबको दस पुत्र हैं और एक कन्या है ग्यारह एक प्रकार से आपके पास संतान है तो आपका जो हृदय है बारह भागों में बटा हुआ है कितने भागों में बारह भागो में ग्यारह भागों में तो सारे बच्चों को लाइन में रख दिया और जो बारहवा पार्ट है उसमें किसको डाला कृष्ण को डाला यही एक कारण है वृंदावन वासियों के पास भी परिवार है उनके पास भी ड्यूटीज सब कुछ है लेकिन उन्होंने अपना किसके लिए रखा है कृष्ण के लिए रखा है यही एक शिक्षा हमें सीखने चाहिए कि भक्त का मतलब ही है पद्म पत्र में वाम बसहा कहती है कि जो कमल का फूल कीचड़ आदि में होता है लेकिन कभी भी उसका स्पर्श नहीं करता वो सदैव उससे ऊपर रहता है, तो उसी प्रकार से एक भक्त को अपना जो हृदय है वो कृष्ण के लिए रखना चाहिए। एक छोटा सा स्टोरी बताते हैं, एक मच्छर और बंदर का है ना वो मगर मगरमच्छ, मगर क्रोकोडाइल और जो मंकी है वो बड़े अच्छे फ्रेंड थे तो जब एक पौन था या जलाशय था उसके किनारे एक पेड़ था और उसके ऊपर बंदर रहा करता था फ्रूट्स एंजॉय करता था और मगरमच्छ घूमता रहता था और कभी इसको बोटिंग भी करना था तो कहा बैठता था जाकर बंदर मगरमच्छ के ऊपर और बड़ा अच्छा फ्रेंडली रिलेशन था तो एक बार जब इस क्रोकोडाइल का मैरिज एनिवर्सरी था तो उनके पत्नी ने पूछा इन्होंने पत्नी को पूछा हे प्रिया आपके लिए मैं क्या ऑफर कर सकता हूँ क्या चाहती हो आप क्या डिजायर है बताओ हाँ तो मिस क्रोकोडाइल ने कहा <laughs> उन्होंने कहा कि मुझे जो मंकी है उसका कलेजा चाहिए उसका जो हार्ट है या कलेजा है वो चाहिए उसको मैं फ्राई करके खाना चाहती हूँ तो उन्होंने कहा ठीक है जैसे आप कहती हो आपके सारे इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए मैं सक्षम हूँ मैं रेडी हूँ तो जैसे ही वो क्रोकोडाइल सोचते हुए जाता है अभी रोज की तरह जो मंकी है वो भी क्या करता है फ्रेंडली उनके ऊपर आके बैठता है बोटिंग के लिए घूमते हैं कहते आज बड़ा पवित्र दिन है क्या है मेरा घर में आज मैरिज एनिवर्सरी है तो बंदर ऐसी बातें कर रहा था तो उन्होंने कहा कि मैं तो अपने पत्नी को वचन देकर आया हूँ कि जो एक कलेजा आ, बंदर का आपका जो कलेजा है आज मुझे उसके चरणों में ऑफर करना है तो बंदर को पसीने छूटने लगे <laughs> उसको मरने के लिए तैयार होना था इतना क्लोज फ्रेंड लेकिन आज क्या कर रहा है वो उसका हार्ट निकालना चाह रहा है तो बंदर बहुत सरल था भगवान कहते हैं ना दादा में बुद्धि योगम, मैं बुद्धि देता हूं सही समय पर तो बंदर को भी बुद्धि दी भगवान ने क्या बुद्धि थी उन्होंने कहा अरे एक क्रोकोडाइल आपको पता नहीं है हम तो सदैव एक पेड़ से दूसरे पेड, पेड़ पर कूदते रहते हैं जम मारते रहते हैं तो ये कले ये जाता है इसलिए मैं क्या करता उसको? <laughs> हूं उसको टांग के रखता हो पेड़ में क्या करता हो टांग रखता हो इसलिए देखो अभी वो डीप वाटर में ले जा रहा था तो ये वैसे डरा था तो इन्होंने ये बात उस क्रोकोडाइल को बोली क्रोकोडाइल को विश्वास हो गया कि सही में हमेशा कोदते फानते रहते हैं कलेजा कहाँ रखा है ऊपर टांग के रखा है तो फिर वो वापस जाते हैं वापस जाकर हाँ और जैसे ही थोड़ा सा किनारा देखता है बंदर दूर से ही जम मारता है आ, और वो उसको हमेशा के लिए बाय बाय करता है <laughs> तो इससे क्या सीखते हैं कि हमें भी आ, हम चाहे किसी भी सिचुएशन में क्यों ना हो आ, तो हमें अपना जो हृदय है कहा टांग के रखना है कृष्ण के चरणों में नहीं तो फिर हमारी स्थिति बहुत ही दयानीय है क्योंकि सारा आध्यात्मिक जीवन का सार है कि अपना जो हृदय है कृष्ण को अर्पित करें इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर ने कहा आ, मानस देह जो कि छु मोर अर्पिलु तुआ पदे नंद किशोर हे नंद महाराज के पुत्र हे नंदन नंदन श्याम सुंदर कृष्ण मेरा मन मेरा शरीर और सब कुछ जो मेरे पास है देह गेह आदि मैं आपके चरणों में आपकी सेवा में समर्पित करना चाहता हूं यही है ब्रजवासियों की भाव मतलब वृंदावन वासी कौन है जो अपने लिए जीता नहीं है उसके पास जो भी चीजें हैं वो सब कृष्ण के लिए है कृष्ण के लिए उसका जीवन है इसी कारण से कृष्ण वृंदावन वासियों से इतना अधिक प्रेम करते हैं वहा गोपिया अपने शरीर को सजाती भी हैं, तो ये नहीं सोचती कि मैं सुंदर लगूं ताकि मेरा प्रभाव सब जगह हो। वो किसके लिए हैं? कृष्ण को देने के, के प्रति के लिए जब भगवान गोल गौ, बालों के संग में गव्य चराने के लिए जाते हैं तो ये जो गोपी काए है अपने बच्चों को बहुत सारा व्यंजन अलग अलग देते थे इसी भावना से कि ये सारे व्यंजन कौन ग्रहण करे कृष्ण ग्रहण करे वो अपने घर में मक्खन दूध दही आदि बनाया करती थी और उनके पीछे एक ही हेतु था कि इसको कृष्ण आकर ग्रहण करे वो वो कोई और उद्देश्य नहीं था तो इस प्रकार से वृंदावन के भक्तों में इतना अधिक स्नेह कृष्ण के लिए है तो कृष्ण को उन्होंने अपने सेवा के द्वारा बांध के रखा है प्रेम की भावना से कृष्ण को क्या किया है बांधा है इसी कारण से ये इनविजिबल रस्सी है हाँ एक तो होता है विजिबल रस्सी जिससे बांध के रखो लेकिन जो ये प्रेम रज्जु है इसको कौन सा रज्जू कहते हैं प्रेम रज्जु हाँ ये प्रेम का जो रस्सी है इसके द्वारा कृष्ण को वृंदावनवासियों ने ऐसे बांधा है इसलिए कृष्ण कहते हैं ना पा रहे हम कि हे वैश्विक वृंदावन वासी हे, हे गोपिकाएं आपका इतना अधिक सेवा की भावना मेरे प्रति है कि मैं फेल हो गया मैंने गीता में तो वचन दिया था ये प्रपद्यन्ते सत्यव भजाम हम जो जैसा मेरा भजन करेगा उसी की तरह उसका भी मैं भजन करूंगा लेकिन भगवान कहते हैं गीता के वाक्य फेल हो गए क्योंकि आप लोग इतना अधिक मेरी सेवा में नियुक्त हो कि मैं आप आपको रिपे नहीं कर सकता हाँ तो इस प्रकार से कृष्णा हाँ द्वारका में रहने के बावजूद भी सबसे अधिक दुख का अनुभव कर रहे थे उनको आनंद नहीं आ रहा था द्वारका में तो ऐश्वर्य आदि है कितनी संपन्नता है ये रानिया कहती है कि यहाँ इतना आश्वर्य है वो गांव में जाकर रहने के लिए इतना किस सोच रहे हैं हाँ वृंदावन वहा क्या है प्रेम है वृंदावन में क्या है प्रेम तो कृष्णा हमसे केवल प्रेममयी सेवा की आकांक्षा करते हैं कृष्ण से एक ही चीज चाहते हैं हमसे यही चाहते हैं कि प्रेममयी सेवा हम कृष्ण को अर्पित करें इसी कारण से भगवान सदैव द्वारका में असंतुष्ट रहते हैं और वो असंतुष्ट होने के कारण ये रानिया उनको पूछती हैं और रोहिणी उनको सटीक उत्तर देती है तो जब रोहिणी से ये सारी चीजें सुनी और भी भगवान के ब्रज लीलाएं सुने जब रोहिणी ने कहा कि मैं इन सारे ब्रज लीलाओं का वर्णन करते हो लेकिन एक आ, एक समस्या है कि उन रानियों ने बहुत बड़ा हॉल ब्रज में वहां तो द्वारका में तो बड़े बड़े हॉल है कोई रेंट रेंटेड हॉल लेने की आवश्यकता नहीं थी सारी रानिया सोलह हजार एक रानियां बैठ गई लेक्चर के लिए और सबसे बड़ा आसन किसको दिया रोहिणी को रोहिणी माता ब्रज लीला कहानी ब्रज की जो कहानी है उसको सुनाते जा रहे थे और उन्होंने कहा कि कोई एक व्यक्ति होना चाहिए जो डोर में खड़ा रहे क्योंकि कृष्ण कभी भी आ सकते हैं इसलिए उनको उनकी रक्षा करने के लिए या बताने के लिए कि अभी कृष्ण आ गए हैं कोई व्यक्ति दूसरा आना नहीं चाहिए अंदर जिसके लिए वो ढूंढ रहे थे कि कौन व्यक्ति खड़ा हो सकता है वहां तो देखा सबसे छोटी कौन है सुभद्रा हम कहते हैं छोटे बच्चे को बेटा हो पानी लेके आओ या वहां खड़े रह जाओ सारे ना सीनियर बात करते तो वहां तो छोटे को भेजते वैसे ही सुभद्रा को वहां भेजा और सुभद्रा देवी खड़ी हो गई कैसे खड़ी हो गई रस्ती दौर में ऐसा इधर एक हाथ इधर एक हाथ जब बच्चे खड़े होते है ना कि पापा अंदर नहीं आने ऑफिस से आते पाओ एक पाव इस तरफ एक पाओ इस तरफ और एक हाथ यहाँ एक हाथ खड़े थी देवी तो तो जैसे ही रोहिणी ने कृष्ण कृष्ण कथा का वर्णन शुरू किया उस तो समय भगवान के के साथ उद्धव के साथ बलराम के साथ उनका जो सुधरमा सभा है जो जहां वो अपना राजपा करते हैं वहां बैठे थे तो जैसे वह कृष्ण कथा शुरू हो गए कृष्ण के हृदय में हलचल मचलना शुरू हो गया अरे जैसे कल हमने कहा था यत्र गायंती मद भक्ता नारद। नारद मेरे भक्त, मेरे गुणगान करते हैं वहां मैं भाग जाता हूँ मैं रह नहीं सकता अपने स्थान में भगवान दौड़ते तो रोहिणी कृष्ण कथा का वर्णन कर रहे थे वहां कृष्ण सारे कामों को छोड़कर बलराम के साथ भाग गए भागे तो देखा कहा हो रही है कथा तो वो दरवाजे में देखा सिक्योरिटी गार्ड है कौन है सिक्योरिटी ऑफिसर सुभद्रा देवी तो सुभद्रा माता ऐसी खड़ी थे तो जैसे जैसे सुभद्रा देवी भी कृष्ण के ब्रज की लीलाओं को सुन रहे थे तो वो भी इतनी मग्न हो गई कि उसे भी पता नहीं चला कि कृष्ण और बलराम उनके साइड में आकर खड़े हैं और कृष्ण बलराम देखे जा रहे हैं और सुनते जा रहे हैं तो इतने अधिक कृष्ण कथा में या ब्रज की इस कथा में ये तीनों मग्न हो गए कि इन सबके हाथ क्या हो गए अंदर चले गए ये महाभाव के लक्षण है उनके पांव अंदर चले गए और ये और उनके हम क्या करते हैं आईस बड़े हो जाती है कुछ आश्चर्य तो वैसे ही भगवान हरे मेरे बारे में बोला जा रहा है आखे क्या हो गई इतनी बड़ी बड़ी हो गई सुभद्रा बलराम और इन तीनों की तो बलराम और कृष्ण के हैंड्स हैं लेकिन सुभद्रा को हैंड्स नहीं हैं क्योंकि वो बीच में थे तो बीच में सारे हैंड्स उसके क्या हो गए अंदर चले गए तो इस प्रकार से जब ये मग्न थे तो उसी समय एक महान डिवोटी वहां से गुजर रहे थे कौन है वो ट्रैवलिंग मॉन्ग नारदा।, नारदा।, नारदा कौन है नारद नारद, नारद का काम है नारद यदि नहीं है तो कृष्ण कथा ज्यादा आनंदाई नहीं हो सकती नारद का काम है मसाला ऐड करना या फ्लेवर ऐड करना होता है ना तो नारद जहां जाते हैं कुछ ना कुछ फ्लेवर ऐड करते कृष्ण के लीला में कृष्ण लीला और अधिक आनंदाई होती है तो नारद जहां से जा रहे थे वहां से नारद चिल्लाने लगे मैंने देखा मैंने देखा मैंने देखा और कृष्ण ने सुना मैंने देखा मैंने कौन है ये कह रहा है क्या देखा तो भगवान अपनी बाह्य अवस्था में आ जाते हैं और देखते कि कौन है ये नारद और नारद ने सारी ये चीजें तीनों को देखा था कौन से रूप में देखा था जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा पहले डिवोटी हैं जिन्होंने भगवान को इस फॉर्म में देखा नारद नारदाने तो नारद ने जब देखा तो अत्यधिक प्रसन्न हुए हैं और नारद ने कहा उन भगवान ने कहा बताओ नारद क्या चाहते हो बुन क्या वर चाहते हो तो नारद कहते हैं कि ये जो रूप आपका विशेष है ये रूप आ विग्रह रूप में आप प्रकट होइए और सारा जगत आ, इससे क्या हो लाभान्वित हो तो भगवान विशेष रूप से फिर अपने इस रूप के साथ प्रकट होते हैं सारे जीवों का उद्धार करने के लिए कौन से धाम में जगन्नाथपुरी धाम में तो भगवान इस रूप में प्रकट होते हैं जगन्नाथपुरी धाम में और बहुत अधिक दयालु है ये फॉर्म वृंदावन के भक्तों के प्रति विराह की भावना का रूप है ये प्राकट्य है कृष्ण के भगवान कृष्ण का वृंदावन के वियोग का ये प्राकट्य रूप है तो ऐसा रूप जहा कृष्ण के पास अपना मन नहीं है एक बार वृंदावन जगन्नाथपुरी के जो पुजारी है पंडा पता है ना पंडाज? तो जो पंडाज जयपुर गया वो पंडास बाहर जाते कभी कभी डिवोटिस से मिलने के लिए तो वो जयपुर गया तो जयपुर का जो राजा था वो जगन्नाथ के महान सेवक थे हम उदयपुर गए थे अभी कुछ महीने पहले तो वहाँ एक टेंपल है जगन्नाथ टेंपल वहाँ का जो राजा था रोज जगन्नाथपुरे शाम को जाता था और ऐसा घोड़ा था कि एक रात्रि में वो जगन्नाथपुरे पहुँचता था और वापस आता था तो भगवान जगन्नाथ उसके लिए प्रकट हुए उदयपुर में तो वहाँ टेम्पल हैं हाँ वो विशेष डेटीज हैं तो वैसे ही जयपुर का राजा भी एक भक्त था तो वहाँ ये पंडा जब गया तो राजा के पास रुका और जब इनको निकलना था तो राजा ने उनकी कई प्रकार से सेवा की और जगन्नाथ के लिए कुछ ना कुछ गिफ्ट्स दिए तो राजा के जो पुत्री थी राजकुमारी उसने भी सोचा जगन्नाथ के लिए मुझे कुछ गिफ्ट देने चाहिए तो उसने एक छोटा सा सुंदर बॉक्स लाया हाँ, और बॉक्स लाकर उस पंडा पुजारी पंडा के हाथ में दिया कि आप जगन्नाथपुरी जा रहे हो ना ये जाकर किसको दे दो जगन्नाथ जी को दे दो अभी ये जा रहा था पुजारी पंडा वापस तो ये सोचने लगा अरे बाकी तो वस्तुएं तो मैंने देख ली क्या क्या गिफ्ट्स है लेकिन ये जो राजकुमारी है इतना सुंदर बॉक्स जिसके अंदर क्या दिया है उसका मन हमेशा ये हो रहा था चंचल था उसको लगा कि खोल के देखता हो खोल के देखता हो हाँ तो कैसे तो कंट्रोल करते करते कहाँ पहुंचा वो जगन्नाथपुरी पहुंचा तो जगन्नाथपुरी में है जो हाँ बड़ा दान जिसे कहते मेन जो रोड है ग्रैंड रोड हाँ जो बड़ा सा रोड है ना जगन्नाथ टेंपल के सामने वहाँ जब वो चल रहा था तो उससे रहा, रहा नहीं गया उसने क्या किया सोचा देखता हो राजकुमारी ने क्या मूल्यवान चीज दी है हाँ बिच में मैं ले लेता हूँ तो उन्होंने बॉक्स खोला तो बॉक्स के अंदर क्या था एक कागज का टुकड़ा था इतना छोटा सा कागज का टुकड़ा था उनको लगा क्या ये राजकुमारी पागल तो नहीं है कृष्ण के लिए जगन्नाथ के लिए एक कागज का टुकड़ा दे दिया है उन्होंने ऐसे फेंक दिया कागज का टुकड़ा रास्ते में फेंका और जब वो गया मॉर्निंग में जब उनकी सेवा थी पंडों की और ये भी पुजारी की सेवा कर रहा था तो गया सुबह सुबह जगन्नाथ का सेवा करने के लिए अंदर उनका जो भी श्रृंगार आदि के लिए तो एक आश्चर्य इन सब ने देखा क्या देखा और इस पुजारी ने इस पंडा ने विशेष रूप से देखा कि जो कागज का टुकड़ा फेंका गया था वही टुकड़ा जगन्नाथ ने लेकर अपने छाती में लगाया है हृदय में लगाया है ये बाकियों को तो पता नहीं चला लेकिन जिसने ये काम किया था उसको पता चला की ये टुकड़ा वही है कागज का जो मैंने फेंका हुआ है तो पुजारी लेते हैं और देखते हैं आ, देखते तो क्या लिखा हुआ था उस राजकुमारी ने लिखा था कि हे hey कृष्णा मेरे पास आपको अर्पित करने के लिए कोई ऐसी मूल्यवान वस्तु नहीं है और मैं एक चीज जानती हो कि आपके पास एक चीज की कमी है आ, कितने बुद्धिमान थी वो राजकुमारी एक तो कहती है कि मेरे पास ऑफर करने के लिए कुछ नहीं है आपको देने के लिए और दूसरा ये भी और मैं ये भी जानती हूँ कि आपके पास एक चीज की कमी है तो क्या चीज की कमी है कृष्ण के पास वो कहती है आपके पास मन नहीं है क्या नहीं है आप कहा छोड़ के आये हो आपका मन वृंदावन इसलिए मैं अपना मन आपको दे रही हूं हाँ इस प्रकार से हाँ वो राजकुमारी अपना जो मन है चित्त है या हृदय है कृष्ण को जगन्नाथ को क्या करती है अर्पित करते है इसलिए कृष्ण हमसे किसी चीज की अपेक्षा नहीं करते भगवान गीता में बारम्बार चिल्लाते हुए बोल रहे हैं मन मना भव मन मना भव मन मना भव मेरे मन वाला हो हा? तो बारम्बार गीता से एक ही चीज कृष्ण हमसे चुराना चाहते हैं क्या चुराना चाहते हैं मन लेकिन मन हम कृष्ण को नहीं देना चाहते बाकी सारी चीजें कृष्ण को दे देंगे <laughs> मन को नहीं कृष्ण क्योंकि मन देंगे तो फिर मुश्किल है हम उनके आदिन हो जाएंगे तो हमारे अंदर ईश्वरता का भाव है कंट्रोलर बनने की भावना है स्वतंत्र रहने की भावना है इसलिए हम इजीली कृष्ण को सरेंडर नहीं होते सरेंडर मीन सर को क्या करो अंडर करो तो हम सरेंडर नहीं होते तो इस प्रकार से वो राजकुमारी बहुत बुद्धिमान थी जिन्होंने अपना जो मन है वो जगन्नाथ को चरणों में अर्पित किया इस प्रकार से जगन्नाथ जेटी सबसे अधिक दयालु विग्रह है हर युग का मंत्र होता है हर युग का धाम होता है और हर युग के विग्रह होते हैं तो कलियुगा का मंत्र कौन सा है हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे कलयुग का मंत्र है हरे कृष्ण महामंत्र तो उसी प्रकार से कलियुगा का धाम नवद्वीप धाम है और कलियुगा के विग्रह कौन से हैं जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा इसलिए भगवान हर युगों में अलग अलग धामों में निवास करते हैं भगवान सत्य में निवास करते हैं बद्रीनाथ में द्वापर युगा में द्वारका में त्रेता युग में रामेश्वरम है और कलियुगा में कहा है जगन्नाथपुरी इसलिए भगवान को देखना है अपने आंखों से शास्त्र कहते हैं तो आपको जगन्नाथपुरी जाना होगा और जगन्नाथपुरी में जाकर जगन्नाथ को क्या कहते हैं कमल नयन महाप्रभु उनको क्या कहा करते थे कमल नयन महाप्रभु को मिलने के लिए कोई आता था जगन्नाथपुरी में तो चैतन्य महाप्रभु पूछते थे क्या कमल नयन को देखकर आए हो कि नहीं आए हो <laughs> रामानंद राय को एक बार उन्होंने पूछा रामानंद राय कहते नहीं क्योंकि कहते है कि ये जो पाव है आ, ये एक रथ के समान है और मेरा मन सारथी है जगन्नाथ को देखने से पहले ये जो रथ है आपको देखने के लिए आया है बाद में किसको देखूंगा? को देखूंगा कमल नयन जगन्नाथ को तो देखूंगा इस प्रकार से आ, चैतन्य महाप्रभु जय कृष्णा सही गौरव सही जगन्नाथ तो जो जो कृष्ण है वही चैतन्य महाप्रभु हैं और वही जगन्नाथ देव है इसलिए जगन्नाथ भगवान बहुत सरल है और बहुत दयालु हैं और वो उनका विग्रह विशेष रूप से अत्यधिक कृपा का वर्षाव करता है तो राजा इंद्रदम्न ने भगवान राजा इंद्रदम्न के हेतु जगन्नाथपुरी में प्रकट हुए थे राजा इंद्र के लिए प्रकट हुए तो राजा ने भगवान ने कहा इंद्रदम्ना कुछ मांगो तो उन्होंने तीन चीजें मांगी पहले तो कहे नहीं नहीं क्या मांगो हमकी सेवा के अलावा क्या है? इस संसार में मांगने योग्य है उन्होंने तीन चीजें मांगी उन्होंने पहली चीज उनसे मांगी भगवान से कि मुझे कोई पुत्र नहीं चाहिए क्या मांगा ने कोई पुत्र नहीं चाहिए हा? कोई कह सकता है कि क्यों उन्होंने कहा क्योंकि इतना विशाल मंदिर उनके लिए बनाया था इतनी सारी अरेंजमेंट उनके लिए की थी जगन्नाथ के लिए उनकी जो पत्नी है गुंडीचा और इन दोनों ने यही अपेक्षा की हमें पुत्र नहीं चाहिए क्योंकि कोई पुत्र भी आएगा तो वो आपका जो दान संपत्ति आदि है उस पर अपना अधिकार जमाएगा और उसका अधिकाराता पिता, पिता पुत्र आदि जो भी है तो इस प्रकार से भगवान उनकी ये बात को स्वीकारते हैं और दूसरी चीज वो कहते हैं कि हे है जगन्नाथ देव आपकी जो उंगलियां हैं वो कभी आ, हमेशा गिली रहनी चाहिए क्या रहनी चाहिए मतलब आप हमेशा क्या करो खाते रहो इसलिए जगन्नाथपुरे जो गया और जिसने जगन्नाथ का प्रसाद यहाँ तक नहीं खाया वो जगन्नाथपुरे नहीं गया तो हर धाम की कृपा अलग अलग चीजें करने से हमें प्राप्त होती है बद्रीनाथ जाते हो तो तपस्या करने से उस धाम की कृपा प्राप्त होती है द्वारका जाते हो भगवान को कुछ ना कुछ अर्पित करने से उनकी कृपा मिलती है रामेश्वरम जाते तो वहा स्नान करना वहा बाईस कुंड है कुंडों में स्नान करना होता है आपको मंदिर के अंदर ही तो वो स्नान अधिक से अधिक करना उससे भगवान की कृपा प्राप्त होती है और जगन्नाथपुरी में कुछ भी मत करो जाके क्या करो महाप्रसाद दे गोविंद जो तो सबसे प्रिय कार्य है, है कि नहीं महाप्रसाद ग्रहण करना क्या हमारा सबसे प्रिय कार्य है इसलिए जगन्नाथ देव अपने महाप्रसाद के द्वारा सारे जगत का उद्धार करते इसलिए ओडिशा में कहा जाता है जगन्नाथ भात जग पसारे हाथ क्या है बोलिए जगन्नाथ भात जग पसारे हाथ तो जगन्नाथ का जो राइस है भात कहते है ना राइस को तो उसके पाने के लिए क्या कौन कौन हाथ पसार रहा है सारा जगत इवन पार्वती देवी भी जगन्नाथ का प्रसाद खाने के लिए तपस्या कर रहे थे हाँ और उसके कारण ही वहा विमला देवी हैं जो जगन्नाथ का प्रसाद वहां ग्रहण करती हैं इसलिए जगन्नाथ को कहा जाता है भक्तवत्सल भगवान या भक्त प्रेमी भगवान ये जो जगन्नाथ का रूप है वो सबसे अधिक प्रेम अपने भक्तों से करता है किन से करता है भक्तों से इतना अधिक उनको प्रेम है भगवान हाँ जगन्नाथ को तो एक बार एक डिवोटित तो है ऐसे तो बहुत सारी लीला है जगन्नाथ देव की तो एक एक डिबोटी के बारे में भी बताता हूँ एक भक्तत है जो भगवान राम के भक्तत है अयोध्या से आए थे जगन्नाथपुरी जिनका नाम था रघु क्या नाम था रघु जब आए अयोध्या तो ये जगन्नाथ मंदिर में गए उनको लगा मेरे जो आराध्य देव है सीता राम लक्ष्मण वो कहाँ है अंदर विराजमान है तो ये अंदर गए तो इनको जैसे ये अंदर गए तो इनको वही रूप भगवान का दिखाई दिया हा भगवान ने कहा सुभद्रा देवी देखो मेरा राम भक्त आ रहा है तुम अभी कुछ दिन के लिए सीता बन जाओ हाँ तो सीता राम लक्ष्मण के रूप में वो तीनों खड़े हो गए अत्यधिक आनंद भाव से फिर जब दूसरे दिन वो गए रघु तो उन्होंने माला बनाई बहुत सुंदर माला जिसमें अपना सारा हा? प्रेम डाल दिया और वो माला बनाई फूलों की तो उसमें क्या था उन्होंने जो थ्रेड है धागा होता है वो यूज नहीं किया जो केले का जो धागा निकलता है बारक से उससे फूलों को बांध बांध के सुंदर सी माला बनाए और वो जगन्नाथ को अर्पित करने के लिए वहां ले गए जैसे वो ले गए तो पंडों ने कहा ये भागो यहां से ये यह अपवित्र है तुम्हारी इस माला को हम स्वीकार नहीं करेंगे इतने अधिक रघु दुखी हो गए अपने उस माला को लेकर जिससे जिसमे भगवान ने अपना सारा प्रेम डालकर ने उस डिबोटी ने अपना सारा प्रेम डालकर बनाए थे तो वो रोते हुए वापस आ गए मंदिर के बाहर उनका छोटा सा कुटिया था उसमें उन्होंने माला को ऐसे पकड़ के केवल क्या कर रहे थे पूरे दिन रात रो रहे थे सो नहीं रहे थे तो जब शाम का समय हो गया तो जगन्नाथ देव को जगन्नाथपुरी में एक विशेष श्रृंगार किया जाता है जिसे कहते बड़ा श्रृंगार वेश शाम के समय में भगवान जो वृंदावन में वेशभूषा धारण करते है उन वेशभूषा को जगन्नाथ क्या करते है धारण करते अधिक साधिक वो वेशभूषा फ्लावर्स की होती है तुलसी की होती है इस प्रकार से शाम को हर रोज रात्रि में ये वेशभूषा धारण करते वृंदावन का स्मरण करके तब उनको नींद आती है नहीं तो उनको नींद नहीं आती तो ऐसे जब फ्लावर्स उनको डाले जा रहे थे मालाएं वगैरह तो जो पुजारी थे वो जितनी भी माला पहनाए रहे थे जितने भी फूल लगा रहे थे एक फूल एक माला उनके शरीर पर टिक नहीं सारी चीजें गिरते जा रही थी सारे पुजारी परेशान हो गए रोने लगे और पूरी रात्रि हो गई तो तो भी वो कुछ नहीं कर पा रहे थे, तो इस प्रकार से जब वो सारे पुजारियों ने सोचा कि भगवान कुछ किसी भी फ्लावर्स को माला को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, तो वहां मंदिर के अंदर ही सारे पुजारी सो गए तो भगवान रात्रि में स्वप्नक में आकर उनको कहते हैं कि आप सबने क्या किया है मेरा जो एक प्रिय भक्त है उसने बनाई हुई माला को स्वीकार नहीं मैं कोई भी फ्लावर स्वीकार नहीं करूंगा कोई भी माला स्वीकार नहीं करूंगा माला को देख कर रो रहा है तो ये सारे पुजारी गए और उस माला को और डिबोटी को लेके आए और भगवान जगन्नाथ ने जब वो माला धारण की तो फिर सारे पुष्प माला सारे उन्होंने स्वीकार की तो ऐसे रघु जगन्नाथ के बहुत प्रिय भक्त बने तो भगवान जगन्नाथ को कुछ कुछ चीजें खाने में बड़ा आनंद आता है जैसे कटहल का सीजन आया कौन सा सीजन आया कटहल तो जब कटहल का सीजन आया तो जगन्नाथ ने सोचा कि कटहल की सुगंध सब जगह से आ रही है तो उनको लगा कि अभी मैं कटहल को खाना चाहता हूं तो सोचा कैसे करूं तो उन्होंने रघु को रघु के पास गए भगवान हाँ स्वयं चलते हुए रघु के पास गए रघु के साथ उनका बहुत सख्य का संबंध था कौन सा फ्रेंडली रिलेशनशिप था तो रघु के पास गए और रघु को कहा कि रघु मुझे कटहल खाना है तो रघु कहते आप अपने आल्टर में बैठो ना यहाँ आने की आवश्यकता है मैं कटहल क्या पूरा टोकरी भरके ले आता आपके लिए कहते नहीं जो आनंद और वृंदावन में मैं चुरा के खाता था कैसे चुरा चुराग खाने में जो आनंद है वो सारे लोग घंटी बजाते ऑफर करते उसमें आनंद नहीं है इसलिए तो कृष्ण गोपिया कुछ बनाते थे तो वो भोग लगाने के लिए घंटी और मंत्र का उच्चारण नहीं करते थे इतना प्रेम था कि कृष्ण अपना घर छोड़ के वहां जाकर चाहे वो अंधेरे में रखा हो टांग के रखा हो उसको लेके खाया करते थे तो ऐसे रघो को कहा कि देखो तुम क्या मैं राजा को थोड़ा सा हिंड दूंगा तो सारे गार्डन के फ्रूट्स या जो कटल काट के मुझे ला सकता है लेकिन नहीं मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा तो रघु ने कहा ठीक है तो रघु तो तैयार था जगन्नाथ के लिए तो ये दोनों गए रघु ने कहा राजा का जो गार्डन है उसमें बड़े बड़े वृक्ष है कटहल के और अभी वो बहुत पके हुए कटहल है तो वो उनको ले गए दोनों तो जगन्नाथ ने जो बड़ा सा पेड़ था जिसमें बड़े बड़े कटहल लगे थे वो ढूंढ के निकाला और रगो को कहा रगो ऊपर चढ़ो, कहा चढ़ो? अभी जगन्नाथ कह रहे मेरे पास तो छोटे छोटे हाथ हैं, कैसे पाओ भी नहीं कैसे चढ़ूंगा रगो तुम चढ़ो तो रगो को चढ़ाया और कहा कि देखो चेक करो जो सबसे पका हुआ बड़ा जाग है कटहल है उसको ऊपर से क्या करो मुझे मेरे पास फेंको मैं कैच कर लूँगा किसने कहा जगन्नाथ देव तो ने तो रघु ने ढूंढ ढूंढ के एक बड़ा सा कटल ढूंढा और कैसे तो काटा और ऊपर से कहा हरी बोल आप नीचे हो <laughs> जगन्नाथ देव ने कहा हाँ हाँ मैं नीचे हूँ तो ऊपर से जैसे फेंका जगन्नाथ जी भाग गए वहां से <laughs> और इतना बड़ा जो कटहल का फल था गिरता है और जोर से आवाज होकर टूट फूट जाता है तो जो सिक्योरिटीज थे सिक्योरिटी गार्ड वो चिल्लाते हुए सारे सिपाही आ जाते हैं उन्होंने देखा और बल्कि ये रघो क्योंकि जगन्नाथ ने जिनके फ्लावर्स को स्वीकारा था तो पूरे जगन्नाथपुरी में फेमस डिवोटी था सबसे सबसे प्रिय और डिवोटी तो राजा भी उनको बहुत अधिक रिस्पेक्ट करता था तो जब यह सिपाही या गार्ड्स ने देखा अरे ये प्रभु जी तो जाने पहचाने लगते है <laughs> लेकिन ये रात्रि में अकेले और वो कहा है पेड़ के ऊपर वो नीचे नहीं उतर रहे थे नीचे से कौन भाग गए जगन्नाथ जी तो भाग ही गए अभी सिक्योरिटी गार्ड्स ने फिर राजा को बोला भी। इतने महान भक्त सोचो कोई इस कौन का सन्यासी है। सन्यासी, है, मोस्ट रिस्पेक्टेड और वो अचानक रात्रि में गार्डन में जाए और वो भी चुराने के लिए क्या कटल और भगवान तो भाग गए थे और तो बाकी क्या सोचेंगे कुछ बोल ही नहीं सकते तो राजा जब आया राजा ने सोचा ये क्या है रघु आप केवल आदेश करते मैसेज भेजते तो मेरे पूरा गार्डन आपके वहां भेज देता <laughs> उन्होंने कहा ये मेरे कारण नहीं हुआ है सारे कारणों के कारण कौन है ईश्वर <laughs> परम कृष्ण सचिदानंद विग्रह अनादिर गोविंद सर्व कारण कारण <laughs> उन्होंने कहा जगन्नाथ ही है इसके कारण तो ये इनको कहते हैं आप प्लीज उतरिए राजा ने गजपति राजा उन्होंने कहा आप नीचे तो वो कैसे तो आए उन्होंने कहा ये मेरी कमी नहीं है मेरी गलती नहीं है ये गलती तो जगन्नाथ जी के कारण उन्होंने मुझे क्या किया है फसाया है कठल उनको खाना था लेकिन अभी मुझे फंसाया है तो भगवान जगन्नाथ इस प्रकार से अपने भक्तों से अलग अलग लीलाएं करते हैं और फिर ये जो रघु डिवोटी थे ये अंग्रेजों के समय में थे ये रिसेंट जो घटना है तो जगन्नाथ देव जगन्नाथ देव जब देखा कि एक दे रहा करते थे जगन्नाथ का प्रसाद ताकि दूसरे प्राणी पंछी आदि आकर उसको खाया और वो भी इसका लाभ प्राप्त कर सकते है तो ये जो बहुत बीमार हो गए इनको चलना उठना नहीं आ रहा था बेड पर ही पड़े रहते थे तो इनके पास कोई सेवा करने के लिए भी नहीं था तो जगन्नाथ जी अपने अल्टर को छोड़ते हैं और क्या करते हैं अपने जो भक्त है रघु उनकी सेवा करने के लिए आते छोटे बालक के रूप में और आकर सारी सेवाएं करते थे उनका उनको क्लीन करना वॉश करना सारी चीजें तो रघु समझ जाता था कि ये बालक आने से कस्तूरी की सुगंध सब जगह फैल जाती है तो उन्होंने पहचान लिया कि की जगन्नाथ आप क्यों मेरे जैसे नीच की सेवा कर रहे हो जगन्नाथ ने कहा की होती है, वैसे ही मुझे सबसे अधिक आनंद में आनंद अनुभव आन, आन, होता है जब मुझे आ, सेवा करने का मौका मिलता है किसकी मेरे भक्तों की मैं तो तुम्हें ऐसे ठीक कर सकता हूँ लेकिन फिर मुझे सेवा करने का मौका नहीं मिलेगा इसी कारण से मैं आपकी सेवा करना चाहता हूं तो इस प्रकार से रघो के साथ भगवान जगन्नाथ का विशेष प्रेम या प्रीति का संबंध था तो जब एक बार रथ यात्रा हो रही थी तो अंग्रेज उस समय थे तो जगन्नाथ देव को रथ के ऊपर बिठाया बल देव सुभद्रा तो जब ये रथ खींचा जा रहा था तो जगन्नाथ जी अपने उनका जो रथ है एक स्थान से टस या मस्त नहीं हो रहा था हिल नहीं रहा था तो अंग्रेजों ने पूरे हाथी घोड़े सब कुछ लगाए खींचने के लिए खीचे नहीं जा रहे थे तो तो ये वो जो अंग्रेज रघु के पास गया उन्होंने कहा, आपके जो स्वामी हैं, ये हिल नहीं रहे हैं, कुछ करो ना ये रघु गए उनके कान में रथ के ऊपर चढ़े जगन्नाथ के कान में कुछ बोल के नीचे आए आए तो देखा रथ हिलने लगा तो अंग्रेज व्यक्ति आके कहता है कि तुम्हारे स्वामी भी अद्भुत हो और तुम भी अद्भुत हो दोनों को समझना इम्पॉसिबल है प्रकार तो से जगन्नाथ के असमित लीलाएं हैं और जो अपने भक्तों को अपने कार्यों से सदा आनंद देते हैं। तो ऐसे जो जो राजा थे, उन्होंने तीन चीजें मांगी थी उसमें से दो चीजें मैंने बताई थी क्या थे? एक था कि मुझे पुत्र नहीं चाहिए दूसरा की आपकी उंगलियां सदैव गिली रहे हाँ जगन्नाथ जी अधिक से अधिक भोग स्वीकार करते और तीसरी चीज थी कि आपका जो दर्शन है टेम्पल वो अधिक से अधिक उसके जो दरवाजे खुले रहे हाँ बहुत कम समय के लिए बंद हो इसलिए जगन्नाथपुरी जाते हैं तो रात के 12 बजे भी जाओ तो भी आपको क्या मिलेगा जगन्नाथ का दर्शन उनका कोई टाइम टेबल नहीं है हाँ कि कब वो उठेंगे और कब सोएंगे पूरे दिन भर भगवान इतना भोजन ग्रहण करते हैं कि पच्चीस या तीस चालीस लोग खा सकते हैं वर्ल्ड का इतना सबसे बड़ा किचन है जहाँ जगन्नाथ जी के लिए भोगास बनाए जाते हैं और भगवान जगन्नाथ उस भोगास को स्वीकारते हैं और उनके श्रीमती राधा रानी तो ऐसे लक्ष्मी देवी के द्वारा भगवान सारे व्यंजनों को या भोगों को स्वीकारते हैं हाँ तो और इंद्रदम्न की यही इच्छा थी कि आपका दर्शन अधिक से अधिक खुला रहेगा तो सारे जीव हाँ आपकी कृपा को प्राप्त कर सकते हैं इसलिए जगन्नाथपुरी में हम जाते हैं या जगन्नाथ जी की कृपा को प्राप्त करना चाहते हैं तो दो चीजें करनी जगन्नाथ का प्रसाद जगन्नाथ जी को अधिक से अधिक देखो दर्शन करो चैतन्य महाप्रभु सुबह उठते ही भाग जाते थे जगन्नाथ को दर्शन करने दिन में कई बार चैतन्य महाप्रभु जाते थे जगह से जाते थे सबसे पहले चैतन्य महाप्रभु वहाँ नरसिम्हा देव है उनका दर्शन करते थे जो हम नरसिम्हा प्रेर चाट चाँद करते वो महाप्रभु चांद करते थे हाँ एवरीडे नरसिम्हा के सामने और फिर वो जगन्नाथ का दर्शन करते थे गरुड़ स्तंभ के पास खड़े होकर हाँ तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु भी एक आइडियल उदाहरण प्रस्तुत करते हैं जगन्नाथ का दर्शन या जगन्नाथ की हाँ सेवा करके तो ऐसे जगन्नाथ विग्रह बहुत दिव्य हैं और बहुत भक्त प्रेमी है उनको अत्यधिक प्रेम अपने भक्तों से है इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं मैं क्या सारे जीवों का असली हु, मित्र हु या इसलिए हम अपने जीवन में कई सारे बंधु ढूंढते हैं है ना भाई या फ्रेंड शादी सबसे क्लोज हमारा सुरुद या मित्र कोई है या बंधु है तो वो कौन है जगन्नाथ देव है इसलिए हाँ जगन्नाथपुरे में के जो भक्त हैं जगन्नाथ को अपने सबसे नज़दीकी हाँ फ्रेंड के रूप में हाँ स्वीकार करते हैं तो ऐसे जगन्नाथ की जो ये लीलाएं हैं कई सारे शास्त्रों में वर्णित हैं जिनको हमें श्रवण करना चाहिए और उनका गुणगान करना चाहिए जगन्नाथ देव को सबसे अधिक एक कोई गीत पसंद है तो कौन सा है गीत गोविंद जो जयदेव गोस्वामी के द्वारा रचित है जयदेव गोस्वामी ने एक ऐसा अनुपम ग्रंथ लिखा जो जो गीत गोविंद जहाँ कृष्ण की लीलाओं का उन्होंने वर्णन किया है हाँ उसी में से हम ये गाते हैं नरसिम्हा प्रेर का जो सेकंड लाइन है तब करा कमल वरे हाँ दशावतर स्त्रोत्र एक गीत गोविंद का ही भाग है तो एक किसान की बेटी जब अपने खेत में बैंगन के खेत में चलते थे बैंगन तोड़ने के लिए और वो क्या गाते थे एक गीत गोविंद को गाया करते थे तो जगन्नाथ जी अपना मंदिर अल्टर छोड़कर कर वह भागते थे उसके पीछे पीछे चलते थे क्या सुनने के लिए गीत गोविंद एक बार बहुत लेट हो गए वहाँ उनके और जब भगवान वापस आते थे तो उनके सारे जो भी कपड़े वो अल्टर में देखते थे डिवोटीज उन जो पुजारे इसके सारे फटे हुए हैं किसी को पता नहीं चलता था कि कैसे फटते रोज कपड़े रोज रात्रि को वो जाते थे या इवनिंग में और जाकर उनसे वो गीत गोविंद सुनते थे तो एक बार उनका जो उत्तरीय वस्त्र है ऊपर का वो कांटों में अटक कर उधर ही रह गया खेतों में ही रह गया और जल्दी में क्योंकि मंगल आरती का समय हो गया था पहुंचना चाहिए तो डिबोटी जाएंगे कहेंगे अरे कहा गए भगवान तो वैसे भगवान जल्दी में आ गए वहां तो उन्होंने देख पुजारियों ने देखा कि उनका ऊपरी वस्त्रा नहीं है तो फिर वो ढूंढ के उनको वहाँ मिला और फिर जगन्नाथ ने कहा वो जो युवती हैं उनको आप यहाँ ही जगन्नाथपुरी में ही बुलाओ और वो मेरे लिए क्या करे गीत गोविंद का गान कर सकती हैं तो जगन्नाथ देव उस गीत गोविंद को नित्य रूप से सुना करते थे और जो डिबोटीज हैं उनको अपने बंधु के रूप में या असली सुरूद या मित्र के रूप में स्वीकार करते हैं एक छोटा सा एक डिबोटी का लीला मैं आपको सुनाता हूं। एक डिबोटी थे उड़ीसा में एक डिस्ट्रिक्ट है जाजपुर तो जाजपुर में एक पति पत्नी रहते थे जिनके छोटे छोटे दो बच्चे थे उस डिबोटी का नाम था बंधु महंति क्या नाम था महंती सरनेम है ना तो बंधु महंति ये ऐसा डिबोटी था कि हमेशा जगन्नाथ की सेवा में लगा रहता था बल्कि जगन्नाथपुरी बहुत दूर था वहाँ से तो वो उस समय उस एरिया में अकाल पड़ता है तो वहाँ कुछ खाने के लिए नहीं था पानी बारिश नहीं थी फूड खत्म हो गया था लोग मर रहे थे बेघर हो गए थे तो ये भी कैसे तो अपने परिवार के साथ वहाँ निवास कर रहा था और उनकी पत्नी उन्हें बारम बार कहती थी चलो हाँ किसी और जगह जाते हैं तो ये कहते हैं कि हम जाते मेरा एक बंधु है मेरा एक फ्रेंड है पत्नी पूछती कहाँ आपका फ्रेंड है कहते जगन्नाथपुरी में है उसका बड़ा महल है सब कुछ है वहाँ हम जाएंगे तो हमें किसी चीज़ के कमी नहीं होगी तो आप इतना दूर ट्रेन को भी चार पाँच घंटे लगते हैं ये बंधु महंती ने अपने पत्नी को लिया दो बच्चे थे एक बच्चा पत्नी ने अपने कंधे में रखा दूसरे बच्चे को बंधु महंती ने अपने कंधे में रखा और उनको लेकर जब ये लोग पहुँचते धीरे धीरे चलते चलते जगन्नाथपुरे में पहुंचे और जगन्नाथ मंदिर के सामने पहुंचे तो ये बाहरी बैठे रहे तो पत्नी पूछती वो कहते ये रहा मेरे जो बंधु हैं उनका ये क्या है घर है किसको कह रहे वो पत्नी को कह रहे थे जब पत्नी ने कहा फिर चलो ना अंदर कहते आज ना बहुत गेस्ट आ रहे आज बहुत भीड़ है उनके आज हम नहीं जाएंगे थोड़ा वेट करते हैं भूख के मारे मर रहे थे दिन चला गया संध्या हो गई तो भी बच्चे चिल्ला रहे हैं पत्नी भी सुबह से कुछ खा नहीं पा रही थी खाया नहीं था कुछ नहीं था तो कैसे खाएगी तो फिर इन्होंने कहा कि हम हाँ कल मेरे जो बंधु हैं उनके घर में हम जाएंगे और वो वैसे ही ये तीनों चारों रोड के किनारे जगन्नाथपुरी में आप जाते हैं तो एक दक्षिण द्वार है आज भी वो लीला स्थली है वहाँ जाकर एक किनारे में ये क्या हो गए रोड पर ही सो गए पति पत्नी बच्चे वगैरह एक साथ और जगन्नाथ जी का जब टेम्पल बंद हो गया तो भगवान ने देखा भगवान को चिंता लगे थे हाँ कि मेरा ये गेस्ट आया है हाँ और ये मेरा बंधु आया है भगवान जगन्नाथ को जब सुलाया जा रहा था पुजारियों ने सारा गर्भगृह बंद किया पुजारी चले गए तो फिर भगवान जगन्नाथ को रहा नहीं गया कि मेरे जो ये मित्र हैं बंधु हैं सखा है वो बिना कुछ खाए क्या हो गए परिवार के साथ सो गए इतना अधिक दुख है तो जगन्नाथ जी से रहा न गया जगन्नाथ ने अपना जो अलमीरा क्योंकि पुजारी जो गोल्डन थाली जिसमें भगवान को ऑफर करते हैं वो सारा अलमीरा सारे खोल दिए और अपना गोल्डन थाली निकाल दिया बाहर बड़ा सा जिसमें खुद खाते हैं और फिर जहाँ जहां उनका भोगा रखा था फ्रीज तो नहीं होगा वहाँ लेकिन जहाँ भी रखा होगा वो जगन्नाथ जी ने क्या किया ले ली और पूरा थाली भर के सजा कर कवर करके अपने टेंपल के गेट के बाहर आए एक ब्राह्मण के रूप में और कहा बंदू महान्ती बंद महान्ति कौन है ये बेचारे तो इतने दुखी होकर भूखे सो रहे थे फिर तो उन्होंने सोचा मैं क्या आवाज़ स्वप्न तो नहीं देख रहा हूं कौन मुझे बोल रहा है उनको लगा कि कोई और होगा एक नाम के बहुत सारे लोग होते हैं तो लेकिन फिर भी इनकी ओर इशारा करते हुए उन्होंने कहा बंधु महंति बंधु महंति इधर आ जाओ आपके लिए क्या है हाँ ये प्रसाद भेजा है तो ये जाता है दौड़ के तो इतना बड़ा थाली अभी अंधेरा था कोई गोल्डन की थाली वगैरह उनको दिखाई नहीं दी जो भी थाल है उसको ले लिया आकर परिवार के साथ उसको ग्रहण करने लगे और फिर जब ग्रहण किया सारा चारों ने दो बच्चों ने पति पत्नी ने तो उस थाली को उन्होंने अपना जो पुराना फटा कपड़ा है उसमें बांध के रखा वो पहले देने गए कि देखा कि कोई है नहीं वहाँ गेट सारे बंद है तो फिर उन्होंने बांध के इसमें कपड़े में उसके ऊपर ऐसे तकिया के जैसे सो गए तो सुबह हो गई पुजारी लोग गए, लो गए मंगल आरती करने मंगल आरती में भगवान को पहले भोग लगाते हैं भोग लगाने के लिए पुजारी ने देखा वहा वो गोल्डन थाले नए है तो सब चिल्लाने लगे गोल्डन थाली कहाँ गई कहाँ गई तो राजा को भी पता चला राजा ने सोचा पुजारियों ने लिया होगा क्योंकि तो पुजारी ही सबसे क्लोज है तो पुजारियों ने उनको दंडित करना शुरू किया राजा ने और फिर सब जगह लोग ढूंढने लगे और तब सूर्य थोड़ा उदित हो गया और ये लोग प्रसाद पाके सोई गए थे तो कुछ चीज चमकती हुई नजर आई किसी एक व्यक्ति को उसने कहा वहा क्या चमक रहा है तो देखा वहां जाकर जो जगन्नाथ की थाली है वो इनके पास है तो उसको उन लोगों ने लिया और उनकी पिटाई करने लगे क्या करने लगे पिटाई करके राजा को बताकर उनको जेल में डाला गया और फिर राजा जब उस रात्रि में सो गया तो जगन्नाथ जी को रहा नहीं गया गुस्सा जगन्नाथ जी क्या हो गए क्रोधित हुए राजा के महल में प्रकट होकर राजा को डांटने लगे उसके छाती पर बैठ कि तुम्हारी क्या हिम्मत हाँ वो मेरा गेस्ट है तुम्हारे घर में कोई गेस्ट आता है तुम अपने थाले में खिलाओगे तो कोई कंप्लेंट थोड़ी करता है मेरा गेस्ट है मेरा प्रिय बंधु है उसको मैंने मेरे थाले में खिलाया तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है राजा को बोला उन्होंने जगन्नाथ जी ने इस प्रकार से हाँ उन्होंने कहा कि उसकी उसका सारा देखभाल आप करो तब से जो बंधु महान्ती है उनका जो सेवा है राजा पर्सनली करने लगे और उनके लिए सारी व्यवस्था उन्होंने की तो इस प्रकार से कई सारे लीलाएं भगवान जगन्नाथ की है और इस आंदोलन में हाँ सबसे पहले विग्रह कोई स्थापित किए गए प्रभुपाद के द्वारा तो वो कौन से थे जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा तो जब प्रभुपाद की डिसाइपल मालती देवीदासी और श्याम सुंदर प्रभु तो ये मालती माताजी जी स्वामी जी के लिए जब इंडियन स्टोर में गए की स्वामी जी के लिए कुछ इंडियन गिफ्ट लेके जाती हूँ तो वहां उनको ये एक चीज उन्होंने उठा ली डॉल वहां से और प्रभुपाद जब रूम में बैठे थे तो वो आए प्रभुपाद को प्रणाम किया और कहा स्वामी जी ये भारत से कुछ चीज आपके लिए गिफ्ट है तो प्रभुपाद ने देखा ये कौन है जगन्नाथ है प्रभुपाद ने है, देखने मात्रा से दंडवत प्रणाम किया वो हैरान हो गए कितने छोटे से, से डॉल है काली काली फेस है इनको प्रभुपात प्रणाम करे फिर प्रभुपाद ने कहा ये एक नहीं इसके साथ और दो होंगे <laughs> ये हमेशा होते हैं तो उन्होंने कहा और दो होंगे जाओ ढूंढ के लाओ दौड़ के गई उस इंडियन स्टोर में सही में क्या थे और दो विग्रह थे उन तीनों को लाए तो प्रभु पद ने कहा कि कौन इसको कार्विंग करके बड़ा बना सकता है तो जो मालती माता जी के जो हसबेंड थे श्याम सुंदर वो कारपेंटर आ, आ, कार्विंग आदि जानते थे तो उन्होंने कहा मैं कर सकता हूँ प्रभु पाद तो उन्होंने शुरू किया तो भगवान इतने दयालु हैं बल्कि वो अभी अभी कुछ भक्ति में थोड़ा सा आए ही थे माला करते थे या नहीं आ, लेकिन उन्होंने कहा कि हे शाम सुंदर तुम बना लो तो जब वो बनाते थे अपने एक रूम में बड़े विग्रह तो उस समय वो आ, सिगारेट भी पीते थे तो एक दिन प्रभुपाद प्रोग्रेस देखने के लिए जाते थे कि विग्रह कितने कहा तक बन गए हैं तो वो सिगरेट पीकर जो ट्रे होता है वो बलदेव के ऊपर रखते थे <laughs> <laughs> <laughs> प्रभुपाद ने कहा यह उचित नहीं है नए नए थे उनको क्या पता <laughs> तो इस प्रकार से इतने दयालु हैं जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा इसलिए पतित पावन जगन्नाथ देव जब बलदेव और सुभद्रा के अलावा अकेले होते हैं जगन्नाथपुरी में आप जाते हो तो जो मेन गेट है तो वहाँ गेट पर ही है ना जगन्नाथ जी अकेले केवल फेस है तो उनको कहा जाता है पतित पावन या उसको कहते दधि बामन मतलब जिनको दही बहुत अधिक प्रिय है तो वह जगन्नाथ जी पतित पावन जब अकेले उनकी सेवा होती है जहाँ बलदेव नहीं होते नहीं होते हैं, तो वो मोस्ट पावरफुल और मोस्ट होते हैं पतित पावन कहते हैं उनको तो जगन्नाथपुरी जगन्नाथ वहां के गेट में है। कोई भी व्यक्ति जैसे विदेशियों को अंदर जाना अलाउड नहीं है लेकिन उनको वही लाभ मिलता है जो लाभ क्या है वहां जगन्नाथ जी को देखने के लिए और वो जगन्नाथ जी अंदर से वहां चल के आए हैं जब ओडिशा पर मुस्लिमों ने आक्रमण किया तो उस समय रामचंद्र देव राजा थे वहां। और रामचंद्र देव को कहा राज मुस्लिम जो जो राजा था उसकी जो राज कुमारे, वो रामचंद्र देव को देखकर मोहित हो गए उन्होंने कहा इनकी मैं पत्नी बनना चाहती हूँ वो मेरे पति बने उस समय मुस्लिम युवती से विवाह करना मीन्स एक प्रकार से अपने जाति को खो देना तो जब फोर्सफुली उस शासक ने कहा कि मेरे बेटे से आपको विवाह करना होगा नहीं तो जगन्नाथ को मैं तकलीफ देना शुरू करूंगा पूरे ओडिशा को तो उन्होंने सारे वैष्णव समाज या उड़ीसा को उचित रखने के लिए उस युवती से विवाह किया और जिसके कारण हाँ जो जगन्नाथपुरी के टेंपल के जो पंडास है उन्होंने उनका एंट्री क्या किया बैन राजा को अंदर आना बंद कर दिया तो ये राजा क्योंकि जगन्नाथ का सबसे पहला डिवोर्टी कोई है तो वो राजा है जैसे फर्स्ट लेडी है ना ओबावा की वाइफ हा? तो वैसे फर्स्ट डिवोर्टी कोई है तो वो कौन है किंग है इसलिए आज भी राजा गजपति है वहां ओडिशा के जगन्नाथ के राजा जगन्नाथपुरी के वो जब तक नहीं आए रथ में झाड़ू लगाने सेवा करने तो रथ आगे हिल नहीं सकता तो वैसे ही वहां जब जगन्नाथ देव इस प्रकार से कई सारे उनकी सेवाएं स्वीकार करते हैं तो जब ये राजा बहुत अधिक जगन्नाथ के विरह में था कि मुझे मंदिर के अंदर जाना अलाउड नहीं है वो रोज रात्रि में अपना महल छोड़कर जगन्नाथ मंदिर के सामने आते थे गेट में आते थे और घंटों घंटे रोया करते थे और भगवान जगन्नाथ मध्य में अपने जो रत्न सिंहासन पर वो बैठते रत्न वेदी कहते उसे वहां से अपने वस्त्रों के साथ श्रृंगार के साथ चलते चलते आते थे कहा तक आते थे जगन्नाथपुरी का वो जो सिमदार गेट है वहां तक चलते चलते आते थे और रोज मध्य रात्रि में राजा को अपना दर्शन देते और फिर वापस जाते थे तो हर रोज ये पुजारी देखते थे कि जगन्नाथ भगवान जहां बैठते है वहां से लेकर बाहर के मेन गेट पर सारी तुलसी गिरी हुई है फ्लावर्स गिरे हुए हैं तो इनको लगता था ये क्या है तो फिर एक जगह एक दिन जगन्नाथ रिवील करते हैं कि मैं राजा रामचंद्र देव को दर्शन देने के लिए रोज क्या करता हूँ रात्रि में सिम्हा द्वार के गेट पर जाता हूं तब फिर जगन्नाथ देव की वहां स्थापना की जाती है तो इस प्रकार से भगवान जगन्नाथ अत्यधिक दयालु हैं इसलिए जब अलोन होते हैं वो बहुत दयालु के विग्रह हैं इसलिए प्रभु पद ने भी इस आंदोलन में सबसे पहले विग्रह की स्थापना के जगन्नाथ देव की और बहुत लिबरल है राधा कृष्ण की सेवा बहुत कठिन है।, है भी लेकिन जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सबसे सरल है इसलिए प्रभु छोटे से थे तो रेलवे स्टेशन में जाके देखते थे ट्रेन कहा जा रही है दो जगह का चेक करते थे कहा जगन्नाथपुरी वृंदावन का कौन से समय में ट्रेन जाती है जब प्रभुपाद छोटे थे उस समय हाँ वो जगन्नाथ रथ यात्रा अपने घर में मनाते थे अपने पिता को कहा कि आप रथ रथ का आयोजन करो तो उनके पास तो रथ की व्यवस्था करने के लिए कुछ इतना अधिक धन नहीं था तो एक श्री ने जब ये सुना कि ये बालक रथ मांग रहा है तो उन्होंने कहा हमारे घर में एक रथ पड़ा है तो अभय जो छोटे ही थे उन्होंने कहा एग्जैक्टली वैसे होना चाहिए जैसे जगन्नाथपुरी का है तो वही रथ बनाया बहुत सारे व्यंजन अलग अलग लोगों ने बनाए और आठ दिन का वो रथ यात्रा उत्सव प्रभुपाद जब छोटे थे वो मनाया करते थे तो प्रभुपाद के जो पिता के मित्र थे वो कहते हैं कि हे गौर मोहनडे आपने इतना बड़ा उत्सव मनाया आप हमें क्यों नहीं बुलाते हो हाँ कहते ये बच्चों का उत्सव है किसका उत्सव है बच्चों का तो अभय के रूप में जो शिल प्रभुपाद है बचपन से ही जगन्नाथ ये सेवा करते थे तो प्रभुपाद ने जगन्नाथ देव को विश्व के हर कोने में पहुंचाया प्रभुपाद जब जगन्नाथ जगन्नाथपुरी गए आखिरी समय में का उन्होंने जो पूजन किया था आखिरी टेंपल उनका 108 मंदिर जो बनाए उसमें से आखिरी टेंपल प्रभुपाद का भुवनेश्वर था कृष्ण बलराम टेंपल तो वहां से प्रभुपाद कुछ दिन के लिए जगन्नाथपुरी में जाकर निवास करने लगे अपने भक्तों के साथ तो वहां जो मेन मेन पंडाज हैं हाँ उन्होंने कहा कि स्वामी जी आप आओ हाँ जगन्नाथ का दर्शन करने के लिए प्रभु पाने का मैं नहीं जा सकता यदि आप लोग किनको अलाउ करो मेरे सारे भक्तों को भी जगन्नाथ मंदिर में दर्शन करने के लिए आप अलाउ करोगे तो मैं जाऊँगा क्योंकि ये जगन्नाथ कोई ओडिशा नाथ नहीं है या उड़िया नहीं है ये पंडा नहीं है ये कौन है जगत के नाथ है और आपने इनको छोटा बना के रखा है और वास्तव में प्रभुपाद ने जगन्नाथ के नाम को क्या कर दिया सही रूप से एक प्रकार से स्थापित कर दिया सारे जगत को जगत में ले गए यही है कि जब भक्त जाता है तो अपने साथ भग, भगवान को क्या करता है हृदय में क्यारी करता है यही खासियत है प्रभुपाद जहाँ जहाँ गए वहां उन्होंने वृंदावन को लेके गए ह राधा कृष्ण को ले गए गौर नीताय को ले गए जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा को ले गए तो इस प्रकार से प्रभुपाद का जो प्रेम है वो जगन्नाथ बलदेव और सुभद्रा के लिए सबसे अधिक था और ये जगन्नाथ देव सबसे पावरफुल विग्रह है आप राजापुर में भी गए होंगे मायापुर में जहाँ जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा है मोस्ट पावरफुल मेरे अपने लाइफ में एक ऐसी घटना घटी है मैं थोड़ा सा शेयर करता हूँ हमारे सारे टेम्पल ब्रह्मचारी हम एक बार गंगा स्नान करने गए कि एक दिन पूरा वो मनाएंगे क्या कहते पिकनिक हाँ ब्रह्मचारी पिकनिक तो सारे गाड़िया लेकर चार पांच कार दस पंद्रह ब्रह्मचारी गए गंगा स्नान करने मेरठ के आगे वहां दिल्ली के पास तो वहां जब हम सब लोग गए तो गौरताय के विग्रह को भी साथ ले गए करताल मुर्दंग साउंड सिस्टम सब पूरा हरिनाम करते थे गाते थे और कई सारा प्रसाद भी बनाकर ले गए कई सारी एक गाड़ी तो बकेट से भरे थी प्रसाद हमसे तो जब पहुंचे वहाँ गंगा में तो गंगा के उस पर हमें जाना था जहाँ पानी कम था और हम ज्यादा समय सोचा कि गंगा में आज स्नान करेंगे हाँ तो सारे हम बोट से क्रॉस करके उस तरफ गए वहाँ जैसे सी में पानी थोड़ा थोड़ा बढ़ता है तो वैसे ही था तो फिर वहाँ बहुत समय तक स्नान करने लगे एक घंटा दो घंटा तीन घंटा हो गए सारे स्नान कर रहे हैं कुछ कुछ चर्चाएं कर रहे हैं पानी में तो उस समय उस तरफ जो हा? उस तरफ का तट है गंगा का हम इस तरफ थे तो आधे से ज्यादा हम आ गए थे अंदर पानी इतना ही था था लेकिन थोड़ा सा जो मेन फ्लो था गंगा का और वहां से क्रॉस कर सकते थे। तो एक हर एक को लगा कि नहीं मैं क्रॉस कर लूंगा मैं क्रॉस कर लूंगा तो सबको लगा कि जाएंगे तो हमने कहा नहीं गंगा के साथ खिलवाड़ नहीं तो अचानक जब हम सब लोग ऐसे बैठे थे वॉटर में तो एक छोटा सा बच्चा वहां से तैर के आ गया एक को लगा रे छोटा सा बच्चा आ गया तो हमारे बीच में एक मॉरिशस का ब्रह्मचारी डिटी भी था तो कैसे तो बाकी चार पांच पहुंच गए मतलब बहुत कठिन था उनको तो मैं और तीन चार डिबोटी हम इसी तरफ रहे हमने सोचा बचपन में तैरा करते थे अभी क्यों चैलेंज करना है तो इस तरफ रहे तो जो मोरिशियन एक डिबोटी था वो पहुंच नहीं पाया फ्लो के साथ क्या गया बहते हुए चला गया और बहते हुए सबके हजारों लोग थे उस तरफ नाउस थे और कोई उसको और हम तो कई दूर थे दो किलोमीटर दूर थे तो वो जाकर डूब गया तो हम बहुत हमारा जो पिकनिक है वो बहुत बड़े दुख हमें परिवर्तित हुआ उस डिबोटी को ढूंढने के लिए बहुत अधिक प्रयास किया लेकिन इम्पॉसिबल हम वहाँ से उनको ढूंढना तो फिर जब आ, क्योंकि उनका बॉडी तो बह के चला गया होगा या जहाँ भी तो फिर उस रात्रि में हम वहाँ रहे और सोचा क्योंकि कि दूसरे दिन उनको ढूंढ के हम निकाल सकते हैं उनके बॉडी को तो वो समय ये वो ये गंगा इतनी विशाल थी झाड़िया थी और कितनी कितनी चीजें थी तो बाकी डिवोटीज गए और मुझे और एक डिवोटी को रोक रोका कि आप लोग ढूंढ लो, लो हाँ तो हम लोग दूसरे दिन एक छोटा सा बोट लिया और लोकल दो लोगों को लिया बोट चलाने के लिए तो बोट में ढूंढते ढूंढते गए क्योंकि वो वो एरिया ऐसा है वो जो स्थान जहाँ स्नान करते हैं वहाँ के लोकल लोग कहते हैं कि हर रोज कोई ना कोई चला जाता है तो जब जा रहे थे हम तो आगे आगे सारा जंगल जंगल था झाड़ियाँ थी पानी जा रहा था और वहाँ असंख्य डेड बॉडीज नजर आ रही थी हमें तो मुझे गीता का सारा जो हा नई नी शानी न जा आत्मा हो इतनी सारे सुनते हैं वो सारा अनुभव होने लगा और इतना भयानक कि इवन डॉग्स बॉडीज को आंखों के सामने खा रहे हैं और जाके मुझे देखना पड़ता था कि ये हमारा डिवोटी तो नहीं तो इतने सारे कई किलोमीटर गए हम पंद्रह किलोमीटर वाटर में जो बिल्कुल वीरान सा था तो इतनी चीजें क्या से डरावना सा एनवायरनमेंट था तो मैं नाव में खड़ा होकर कहा भगवान आप पूरा रियलाइजेशन एक ही बार <laughs> क्या कर रहे हो दे रहे हो मतलब स्त्रियों के बॉडीज तो सारे फूले मतलब भयानक था तो मैंने कहा भगवान प्लीज हाँ आप कुछ हाँ ये करो तो सामने मैंने जब देखा हमारी नाव एक साइड में गई जहाँ थोड़े से जमीन थी थोड़ा सा घास था उसके वहाँ एक डेटीज खड़े थे मैंने जैसे आंख सामने देखा तो जगन्नाथ जी क्या थे वहा जगन्नाथ जी इतने बड़े जगन्नाथ हाथ ऐसे करके ऐसे देख रहे हैं कोई गांव नहीं है कुछ नहीं और वहा कौन से विग्रह दिखाई दे हमें जगन्नाथ देव तो जगन्नाथ मैं तो हैरान हो गया कि यह भी जगन्नाथ जी हाँ तो फिर हमने लोगों को कहा नाव ले लो साइड में तो गए उनको प्रणाम किया जगन्नाथ को कहा रियली आप हाँ बहुत पावरफुल हो हमने कहा मैंने और एक डिबोटी कहा कि आपको जब हम वापस आएंगे तो आपको हमारे साथ ले जाएंगे तो जब हम गए वापस बहुत पंद्रह किलोमीटर आगे हमें कुछ बॉडीज नहीं मिली वो डिबोटी के तो वहाँ क्योंकि वो नाव तो चलाकर हाथ से चलाकर जाते हैं तो रिटर्न नहीं आ सकती थी वो नाव तो फिर एक गाँव में उतरे तो वहाँ से वापस गए तो फिर दूसरे दिन डिवोटीज ने फिर से मुझे कहा आप ही जाओ मैंने कहा कल बहुत अच्छा बहुत पावरफुल इसमें से गुजरा हो मैंने कहा आज आप दूसरे दो डिबोटीज को भेजता हूं तो दूसरे दो डिबोटीज को भेजा और हमने उनको कहा आप जब जाओगे तो क्या लेके आना जगन्नाथ जी तो उस रात्रि में एक छोटा सा सपना आया मैंने देखा कि वही जो जगन्नाथ जी थे जो खड़े थे अभी वो थोड़े से ऐसे गिर गए हैं और थोड़ा सा पानी उनके बॉडी में आ गया है मैंने कहा देखो वो गिर गए हैं उनके पास पानी आया होगा तो रिट्ररी जब ये डिबोटिस गए तो उन्होंने देखा कि जगन्नाथ उसी स्थान में है और वहाँ क्या हो गया था वो ऐसे एक और गिर गए थे और जल था तो वो डिवोटिस उनको ऐसे गोद में उठाकर लेके आए तो कुछ विग्रह होते हैं जो ढूंढते हैं डिवोटिस को ढूंढते किस चीज के लिए सेवा लेने के लिए इसलिए भगवान हमारे घर में आते हैं तो भगवान वास्तव में क्या कर रहे हैं हमें ढूंढ रहे हैं हमसे सेवा लेने के लिए इसलिए हाँ जगन्नाथ जी बहुत पावरफुल विग्रह हैं और उनकी सेवा हम करते रहते हैं तो बहुत सरलता से उनके प्रति हमारी आसक्ति का हम उदय कर पाते हैं बहुत सरलता से तो आप सबसे यही निवेदन है जगन्नाथ की महिमा को सुनते रहिए गाते रहिए और इतना अमेजिंग अपॉर्चुनिटी है आज जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा का आ, आ, ये जो इंस्टॉलेशन है दो प्रकार के स्थापना होती है एक है जैसे मंदिर में स्थापना करते प्राण प्रतिष्ठा उसे क्या कहते हैं प्राण प्रतिष्ठा प्रतिष्ठा जब घर में करते है तो उसको प्रेम प्रतिष्ठा कहते क्या कहते हैं प्रेम प्रतिष्ठा प्रेम के साथ डिवोटी सर्व करना चाहता है हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम, राम हरे जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा